तो इसी लक्ष्य को इसी उपदेश को लेकर हमने ये कार्यक्रम शुरू किया है तो आइए आज के इस विशेष मुलाकात कार्यक्रम को सजाने के लिए हमारे साथ उषा शर्मा जी हैं जो ऑल इंडिया रेडियो के बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट एंकर हैं जिनसे हम बात करेंगे और उन्होंने काफ़ी प्रोग्राम्स किए हैं और पूरी लाइफ मैं कह सकता हूँ रेडियो के लिए उन्होंने डेडिकेट किया है तो ऐसे शख्सियत से हम लोग बात करेंगे आप सभी की तरफ से ऊषा शर्मा जी का बहुत बहुत स्वागत बहुत बहुत धन्यवाद रमेश भाई और सभी श्रोताओं को मेरा बहुत प्यार भरा नमस्ते और आपका भी स्वागत है और मुझे बहुत खुशी है कि मुझे मधुबन के माध्यम से अपने आप को प्रस्तुत करने का मौका मिल रहा है धन्यवाद बहुत बहुत उषा शर्मा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका मुझे भी अच्छा लगता है कि आपने बड़े बड़े दिग्गजों का इंटरव्यू लिया है और मेरा यह सौभाग्य है कि मुझे आपको इंटरव्यू करने का एक सुंदर मौका मिला है और ये बहुत ही अच्छा एक संगम कह सकता हूँ सबसे पहले मैं यही कहना चाहूँगा कि मैं भी आपको आज ही सुन रहा हूं और आपको सुनकर बहुत ही अच्छा लगा कि रेडियो की कितनी अच्छी बातें जो है आपके दिलो दिमाग में हैं और लोगों को किस तरह से आप रेडियो की जो पॉजिटिविटी है वो आपने बताया अपने सेशन में बहुत ही अच्छा लगा सुनकर तो मैं चाहूँगा कि हमारे जो इस वक्त रेडियो मधुबन को ऑन करके बैठे हुए हैं और मैं कहूँगा हमारे श्रोताओं से थोड़ा सा वॉल्यूम तेज करके रखिए ताकि आपको बहुत ही अच्छी अच्छी बातें सुनने का एक सुंदर अवसर प्राप्त हो रहा है ऊषा शर्मा से तो आप सभी की तरफ से उनका स्वागत करते हो मैं कहूँगा हमारे सभी श्रोताओं को आप अपने बारे में जरूर बताएं। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी कि मैं रेडियो जॉकी नहीं मैं रेडियो अनाउंसर हूं। जॉकी और अनाउंसर में बहुत अंतर होता है रमेश भाई अनाउंसर में आकाशवाणी की हूं, जॉकी जो होते हैं वो एफएम स्टेशन के लिए होते हैं और उनका थोड़ा सा सीमित दायरा होता है जबकि हम लोगों का कैसा है की हम इंफॉर्मेशन एंटरटेनमेंट और नॉलेज इन तीनों चीजों को श्रोताओं तक पहुँचाते हैं अब जैसे मैं रेडियो आकाशवाणी जड़गांव से संलग्न सा, रही हूं करीब बत्तीस वर्ष तक तीन दशकों से ज़्यादा मैंने अपनी सेवाएं दी हैं और मुझे बहुत इस बात की खुशी है कि ईश्वर ने मेरे लिए ये इतना अच्छा आ, अवसर प्रदान किया कि मैंने इसे कभी अपनी नौकरी नहीं माना इसे मैंने अपनी सेवा माना और जब मैं रिटायर्ड हुई तो मुझे ऐसा लगा कि मैं क्यों रिटायर हुई मुझे नहीं ऐसा लगता था कि मैं इसे अलग होना ही नहीं चाहती थी और मैं रिटायरमेंट के बाद में भी उससे जुड़ी हुई हूँ ये इतनी अच्छी बात है कि मैं कभी मौका मिलता है तो मुझे रेडियो पे बुलाते जैसे अभी ईश्वरीय ब्रह्म विद्यालय की ओर से मुझे बुलाया गया एक सेशन मेरा यहाँ पर प्रस्तुत करने के लिए अवसर प्रदान किया गया तो ये इससे इससे बड़ी और कोई बात नहीं हो सकती रही बात मेरे परिचय की मेरा जन्म वैसे तो जलगांव का है हम लोग ओरिजिनली मथुरा के हैं यूपी से बिलोंग करते हैं मेरे दादा परदादा दादा वहाँ से आए और हम महाराष्ट्र में मतलब ये हमारी आज तीसरी चौथी पीढ़ी है महाराष्ट्र में हम लोग सेटल हुए लेकिन मेरे पिताजी जो थे स्वतंत्र स्वतंत्रता सेनानी थे मराठी से उनका बहुत लगाव था और आज़ादी के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित किया खदर पहनते थे जेलों में जाते थे करीब करीब 18-18 महीने उनकी जेल हुआ करती थी ऐसे स्वतंत्रता सेनानी की मैं बेटी हूं। हमारे घर में आ, मेरे जिया जी शहीद हुए ब्लूस्टर ऑपरेशन में तो ये राष्ट्रीय भक्ति का जो वातावरण है हमारे घर में है उसको देखते हुए मैंने सोचा था मेरे पिताजी को देख के कि मैं या तो टीचर बनूंगी या प्रोफेसर बनूंगी बनते बनते मैं अनाउंसर बनगी हालांकि मैंने एक स्कूल में जॉब किया मैं डबल एम ए हूँ एम इकोनॉमिक्स हूँ मैं हिंदी हूँ मैं पीएचडी एच हूँ मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ मैंने बीएड भी किया हुआ है मेरे गाने में रुचि है बहुत पुराने गाने सुनने में बहुत मेरा मन है मैंने अपने श्रोताओं को संस्कारित किया श्रोताओं को संस्कारित किया कि पुराने गानों में क्या मजा है तो मुझे आज भी लोग याद करते हैं कि पुराना गाना लगा तो उषा शर्मा ड्यूटी पर है तो गाना मेरा एक अंतरंग बहुत अंतरंग जैसे हम हॉबी कहेंगे अलावा इसके मैं एक साहित्य में रुचि रखने वाली मेरी अपनी दो किताबें कविताओं की प्रकाशित हो चुकी एक कहानी संग्रह मेरा प्रकाशित हो चुका है दोनों किताबों को राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार मिले हैं एक को तुका मणे और एक पराजित कालरात्रि काव्य संग्रह जिसे महाराष्ट्र शासन का साहित्य अकादमी पुरस्कार संत नामदेव पुरस्कार मुझे मिल चुका है तो रमेश भाई ये मेरे इंटरेस्ट की बात है और ये मेरा छोटा सा परिचय मेरा एक बेटा है दो पोते हैं बहू है और भगवान की दया से सब अच्छे हैं उषा शर्मा जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया अपना परिचय में आपने वो सारी चीज़ें मुझे भी सुनने का अवसर मिला और हमारे श्रोता भी सुनकर खुश हो रहे हैं कि एक व्यक्ति के अंदर कितनी कलाएं हैं ईश्वर ने अगर अपनी शक्ति को इंसान में दी है तो उसका उपयोग किस तरह से करना चाहिए वो आपके परिचय में हमने देखा कि किस तरह से आपने अपने टैलेंट को जो ईश्वर ने आपको प्रदान की थी उसको अच्छी अच्छी जगह पर यूज़ किया और अभी भी आप किताबें लिखने का काम करती हैं तीन किताबों का आपने रिलीज़ किया जिसके बारे में आपने जिक्र भी किया कविता संग्रह भी है उसमें बहुत ही अच्छा लगता है जब हम लोग खाली टाइम में कुछ ऐसे अच्छे विचारों को लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है जिससे हमें दुआ मिलती हैं और दूसरे व्यक्ति को कुछ सुनकर कुछ पढ़ अगर उसके जीवन में परिवर्तन आता है तो वो कितना दुआ आपको देता होगा तो ये हम समझ सकते हैं और चलिए बहुत ही अच्छी बातें होगी और मैं चाहूँगा कि रेडियो के साथ आप का संपर्क कैसे और किस तरह से हुआ उसके बारे में एक जिसे हम कहेंगे कि योग था मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था कि मैं रेडियो अनाउंसर बनूंगी हुआ यू कि मैं जब शिक्षिका रूप में सेंटो में काम करती थी मुझे गाने का शौक था मुझे थोड़े सा संगीत से लगाव था मैंने जैसे कि बताया तो मैं गाना गाया करती थी तो हमारे जब सिटी में स्टेशन का इंस्टॉलेशन शुरू हुआ रेडियो स्टेशन का और जब कंप्लीसन होने को हुआ तो जैसे बोलते हैं टेस्टिंग ट्रांसमिशन के लिए हमें बुलाया गया कि भाई जलगांव में कोई म्यूज़िक ग्रुप होगा उसे हम बुलाते हैं गाना गाने के लिए बोलते हैं तो हमारा ये जो पूरा म्यूजिक का जो टीम है हम सब वहाँ पहुँचे हारमोनियम वादक तबला वादक और मैं गाती थी तो हम लोग गाना गा के और चुप बैठ जाते थे तो वहाँ पे एक इंस्टोलेशन इंजीनियर थे मिस्टर नटराजन मैं कभी नहीं भूलूँगी इस नाम को उन्होंने कहा कि यू शुड गिव सम अनाउंसमेंट यू आर जस्ट प्रेजेंटिंग सॉन्ग्स आफ्टर सॉन्ग तो सब मुझे धकेल दिया जैसे पानी में धकेल देते ना उषा तो बोल तो मैंने कहा कि भई हाँ हम लोग ऐसा ऐसा गाना गाने जा रहे हैं आप लोग सुनिए तो नटराजन को मेरी आवाज़ बहुत पसंद आई वाई डोंट यू ट्राई फॉर द पोस्ट एंड दे आर गोइंग टू डिक्लेयर फॉर द टू पोस्ट तो मैंने दो मैंने आवेदन पत्र दे दिया जो कि मेरे घर में किसी को मालूम नहीं पिता को मालूम नहीं किसी को नहीं इंटरव्यू का कॉल आया इंटरव्यू का कॉल मतलब उसके पहले हमारी रिटर्न टेस्ट हुई रिटर्न टेस्ट में तो मेरा कॉन्फिडेंस था चूँकि मुझे म्यूज़िक का और जैसे बोलेंगे जनरल नॉलेज का तो था थोड़ा बहुत जानकारी थी तो रिटर्न टेस्ट में पास हो गई उसके बाद में हमारी ऑडिशन होने वाली थी उन्होंने कहा जो रिटर्न टेस्ट में पास है उसके नाम हम डिस्प्ले करेंगे और आकर के देख जाए तब तक भी मेरे घर में किसी को मालूम नहीं था कि मैं कोई एग्जाम देने जा रही हूँ टेस्ट देने जा रही हूँ छोटे भाई को मैंने बोला जाके देख किया जा रेडियो स्टेशन पे मेरा नाम है कि नहीं मैं पास आउट हुई कि नहीं बोले नहीं नहीं तो कुछ तो फेल हो गई होगी मैं नहीं जाता मुझे शर्म आएगी लोग बोलेंगे तेरी बहन तो फेल हो गई तो फिर भी मैंने उसको भेजा वो आया बोले कि हाँ तेरा नाम है फिर हमारा ऑडिशन हुआ ऑडिशन में भी मेरे को यही विश्वास था कि मैं उषा शर्मा हूँ और इनको चाहिए मराठी अनाउंसर मतलब मैं नॉन मराठी थी मेरा कॉन्फिडेंस ये बढ़ने लगा कि मेरा सिलेक्शन होने वाला नहीं फिर मैं ऑडिशन को गई उन्होंने मुझे इंग्लिश पढ़ने लगा है संस्कृत पढ़ने लगा है मराठी हिंदी मैंने पढ़ दिया धड़ दड़ दर, दर क्योंकि मातृभाषा हिंदी मराठी में मैं पढ़ी और संस्कृत का और इंग्लिश कॉन्वेंट स्कूल में तो मैं पढ़ा ही रही थी उसमें भी पास हो गई फिर पर्सनल इंटरव्यू हुआ तो उन्होंने दो तीन सवाल पूछे बोले आप कहाँ के मैंने कहा मथुरा के क्या भाषा बोलते हैं तो मैंने कहा वहाँ पे तो ब्रज भाषा बोलते हैं आपको आती है क्या मैंने कहा नहीं आती बोले कमाल करते आप रामायण नहीं पढ़ते मैं कहा रामायण पढ़ती हूँ तो बोले फिर ब्रजभाषा क्यों मैंने कहा सर कमाल करते आप रामायण अवधि में तो उनको मेरा ये एटीट्यूड पसंद आया कि ये लड़की तो इतनी कॉन्फिडेंटली बोल रही है और उन्होंने मुझे सिलेक्ट कर लिया चूँकि मेरा मराठी हिंदी और इंग्लिश तीनों अच्छा था और आवाज़ उनको मुझे बहुत पसंद आई मेरी कि थोड़ी म, कहते मधुर आवाज़ थी तो इस तरह से मेरा उसमें एंट्री हुआ और मैं अंत तक बनी रहे जी जी जी चलिए बहुत ही सुंदर एक स्टोरी आपने बताया अपना जीवन का किस तरह से आपका रेडियो के साथ जुड़ना हुआ शायद लगता है कि रेडियो आर्टिस्ट के लिए रेडियो बनाया गया ऐसा लगता है मुझे आगे चुनी आगे। नहीं गई है क्योंकि ये जो स्टोरी के साथ पता चल जाता है कि शायद आपके लिए उसने रेडियो स्टेशन ही इंस्टॉलेशन किया गया था जबकि आपको वहाँ पर जाना ही था तो ये सारी चीज़ें हैं कि कभी कभी हम लोग कहते हैं कि बाग्य खुद चल के आपके पास आया वो सारी चीज़ें जो है एक बहुत ही सुंदर अच्छा लग रहा है बहुत ही अच्छी बातें हैं क्योंकि हम अपनी विशेषताओं को देखकर कभी कभी लगता है कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए लेकिन विधि विधान को देखते हुए ऐसा लगता है कि आपकी जो रुचि है आपका जो क्वालिटी है वो कहीं ना कहीं ईश्वर अपने आप यूज़ करना चाहता है जैसे ऊषा शर्मा जी को अभी हमने सुना उनका जो जीवन कहानी है रेडियो के साथ का जो संबंध है वो बहुत ही अच्छा लगा मुझे शायद आप भी यही बात सोच रहे होंगे कि ऐसा भी होता है ऐसी भी कहानियाँ हैं तो चलिए आगे बढ़ते हैं और मैं चाहूँगा कि अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का और ब्रेक में गीत सुनाते हैं तो मैं कि आपने रेडियो में काफी गीत चलाए हैं लोगों के लिए चलाए खुद के लिए भी सुने हैं तो मैं चाहूंगा की और उस गीत का लाइन बताते हो थोड़ा सा गा दीजिए एक बहुत अच्छी फिल्म है अनुपमा नाम की उसमें लता दीदी का गाया हुआ एक गाना है कुछ दिल ने कहा कुछ भी नहीं और बड़ा सुंदर पिक्चराइजेशन उसका किया गया था कुछ दिल ने कहा कुछ भी नहीं ऐसी भी बातें होती हैं ऐसी भी बातें होती हैं कुछ दिल ने कहा कुछ भी नहीं की परिया सोती हैं ऐसी भी बातें होती है ऐसे भी बातें होती है कुछ दिल ने कहा कुछ भी दी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 नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है बहुत ही खूबसूरत गीत आप सुन रहे थे और जिसे उषा शर्मा जी ने गाया था उसी गीत को हमने सुना और बहुत ही प्यारा सा गीत है जहां पर हम सभी लोग खो जाते हैं कभी कभी गीत हमें कहीं ना कहीं अपनी जगह से कुछ और दुनिया में ले जाते हैं कुछ और जगह पर ले जाते हैं जहाँ पर हम अपने आप को अच्छा फील करते हैं अच्छा महसूस होता है उस जगह पर जाने के बाद मैं यही कहना चाहूँगा कि इस तरह के गीतों का कलेक्शन आपके पास भी अपने बना के रखिए ताकि कुछ ऐसी बातें आपके पास आए तो इन चीज़ों को सुनकर आप अपने मन को डाइवर्ट कर सकते हैं तो आइए फिर से एक बार उषा शर्मा का बहुत बहुत स्वागत करते हुए और मैं चाहूँगा कि हमारे जीवन में काफ़ी उतार चढ़ाव आते हैं और संघर्ष भी होता है तो ऐसे सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए किस तरह से एक वे ढूंढना चाहिए रास्ता ढूंढने की हम लोग कोशिश करते हैं कभी कभी टाइम लगता है और कभी कभी रास्ता निकलने के बजाय और भी कन्फ्यूजन्स बढ़ते हैं ऐसे भी सिचुएशन होते तो ऐसे में क्या करें रमेश भाई मेरे जीवन में मानसिक शारीरिक आघात इतने हुए कि कोई और होता था टूट चुका होता था और जीवन से हार के कुछ और कर बैठा होता था लेकिन जैसे मेरे पास बाबा का भी आशीर्वाद है मधुबन से कई इतने अच्छे अच्छे टॉकर्स आते थे जो अच्छी सीख देते थे मेरी माँ भी बहुत धार्मिक थी हमारे घर में धार्मिक वातावरण था आध्यात्मिक का वातावरण था तो टूटना हमारे पिताजी ने नहीं सिखाया टूटना मेरी माँ ने नहीं सिखाया मेरे पिताजी जैसे मैंने कहा कि स्वतंत्रता सेनानी थे बहुत जमींदारी का वो जो दौर था फिर भी मेरे पिताजी खद्दर पहनते थे पालक की सब्जी और छाछ पिया करते थे ऐसे वातावरण में मुझे यही संस्कार मिले कि हमें टूटना नहीं है मुझे कैंसर हुआ मेरे हस्बैंड बुझ के अर्थक्वेक में भूकंप जुआ था उसमें अटक गए थे पांच दिन लापता थे और मैं डरती थी कि मैं क्या होगा फिर भी ऐसे इसमें भी मैंने अपनी हिम्मत नहीं हारी मेरे साथ में मेरे श्रोतागण मैं, मुझे जब ये डिटेक्ट हुआ कैंसर डिटेक्ट हुआ तो मेरे श्रोता कहां कहां से आते थे औरंगाबाद से मलकापुर से नासिक से कोई धूप ला के आ रहा है कोई धार्मिक ग्रंथ ले कर के आ रहा है और इतने लोगों की मुझे दुआएं मिली तो मैंने कहा नहीं उषा तो मुझे बिल्कुल टूटना नहीं है तो मैं वहां से भी उठ खड़ी हुई मेरा पैर का फ्रैक्चर हुआ पैर के दो टुकड़े हो गए फिर भी मैं टूटी नहीं तो मैं ये समझती हूँ कि भगवान ने हमें ये बाबा ने हमें प्रेरणा दी है किसी भी हालत में तुम्हें अपना आत्मविश्वास नहीं खोना है जहां आप थोड़े से टूटे क्या ऊपर से नीचे तक कचर कचर कचर कचर ढह जाते हैं लेकिन मैंने बहुत संघर्ष किया और मुझे बताने में बड़ी खुशी होती है और मैं श्रोताओं से यही कहती हूँ कि संकट आते रहते हैं लेकिन हमें उन्हें पार करना है नदी में तूफान आता है आपके मन में अगर बल हो शरीर में तो चाहिए मन में अगर बल हो तो किसी भी पहाड़ का आप सामना कर सकते हैं बहुत ही अच्छी बात आपने बताया अपना एक्सपीरियंस के साथ आपने हम सभी को हिम्मत मानने के लिए हिम्मत से आगे बढ़ने के लिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से हमें आगे बढ़ना है बहुत ही अच्छा लग रहा है और आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को भी अभी कभी कभी हमारे जीवन में इस तरह की घटनाएं है, आती हैं तो हम लोग टूटने की कोशिश करते हैं और टूट जाते हैं तो मैं चाहूँगा कि टूटने की जरूरत नहीं है लेकिन कुछ रास्ता निकाल कर आगे बढ़ने की ज़रूरत है जैसे उषा जी ने अपने जीवन में इतने सारे मुसीबतें आने के बावजूद भी कैसे उठ खड़े हो गई और दुआओं को देखा उन्होंने उनके पास जो लोग आते थे उनके जो फैंस हैं उनके जो श्रोता हैं उनके द्वारा उनको एक प्रेरणा मिली और वो बिल्कुल आगे उठ के खड़ी हो गई तो हमें भी देखना चाहिए कोई ना कोई एक व्यक्ति होगा बहुत सारे लोग नहीं चलो उषा शर्मा जी के लिए तो बहुत सारे लोग हैं लेकिन हमारे फैमिली में हो सकता है कि हम कॉमन मैन हैं हमारे पास बहुत सारे लोग नहीं आएंगे लेकिन एक भी व्यक्ति आता है तो उससे हिम्मत लेके आपको आगे बढ़ना चाहिए तो चलिए आगे बढ़ते हुए एक और सवाल उषा शर्मा जी से मैं करना चाहूँगा हमारे जीवन में हमारे लाइक्स डिसाइक्स बहुत सारे होते हैं कुछ चीज़ें अच्छी लगती कुछ नहीं लगती है तो आपके जीवन के कुछ लाइक्स और डिसलाइक्स के बारे में बताइए रमेश भाई सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगी आपने कहा कि हम कॉमन मैन हैं हमारे पास कुछ नहीं लेकिन सबसे बड़ी दौलत हमारे पास है प्यार हमारे पास प्रेम है तो ये जो ख़जाना है ये आप पाइए और लुटाइए आप जब तक लुटाएंगे नहीं वो गिव एंड टेक वाली बातें व्हाट यू गिव यू विल गेट है, है ना तो हमारे पास जो इतना बड़ा खजाना है ना उसे हम लुटाते रहेंगे तो ही हमें मिलेगा रही बात लाइक्स और डिसलाइक्स की मैंने मैं एक छोटा सा यहाँ प्रसंग बताना चाहूँगी कि जब मैं स्कूल में थी टीचर के रूप में काम करती थी तो मैं वहाँ पर भी बहुत पॉपुलर थी बच्चे मुझसे बहुत प्यार करते थे तो एक बच्चा आया और बोला कि मिस आपको मेरी माँ ने बुलाया मैं कहा ठीक है मैं आती हूँ एक दिन मैंने तय किया और मैं उसके घर गई घर क्या था झोंपड़ी वजह था झोंपड़ी सी थी और वो उसकी माँ बहुत खुश हुई कि मेरे बेटे की टीचर आई हुई है मैंने थोड़ी से देखा कि घर में बैठने को जगह नहीं छोटी सी खटिया पड़ी थी और उस खटिया पे बैठी हुई मुझे थोड़ा सा लगा कि अरे क्या ये सब और ये बैठते करते देखा कि मैंने उसकी माँ अपने पल्लू से एक रुपया निकाल के उस बच्चे को दे रही है कि जाके दूध ले क्या हाँ मुझे बड़ा बुरा लगा कि अपने लिए इनको खर्चा करना पड़ रहा है रमेश भाई उस दिन तक मैं कॉफ़ी पिया करती थी मैंने चाय कभी नहीं पी थी अब मैं अपने मन में बोलने लगी कि उषा अगर तू इसको बोलेगी कि मैं चाय नहीं पीती तो इस औरत का क्या होगा कितना बुरा लगेगा इसको और तुझे शर्म नहीं आएगी उसको कहते हुए तो मैं चुप रही रमेश भाई वो दिन मेरा पहला दिन था कि मैंने चाय पी और धुएँ की चूल्हे पर उसने वो चाय बना करके दी और मैंने वो चाय बड़े प्यार से पी उस दिन मैंने ठान लिया कि कभी ये नहीं सोचना है कि मुझे ये पसंद नहीं मुझे ये खाना नहीं वो मेरे बच्चे को भी मैंने यही सिखाया लाइक्स डिसलाइक्स तुम्हारे जीवन में नहीं व्हाट कम्स यू एक्सेप्ट इट एंड यू फेस इट तो हाँ जैसे एक बात थोड़ा सा अलग निकल करके बताऊँ मुझे नए गानों में भी पसंद है पुराने गाने लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे पुराने गाने बहुत पसंद हैं मुझे नेचर में रहना बहुत पसंद है पहाड़ियों में रमना मुझे पसंद है मुझे नदी किनारे रहना पसंद है लेकिन आपको नहीं मिल पाता तो वो भी एडजस्ट करना सीख लिया पसंद हलवा बहुत पसंद है लेकिन आप 24 घंटे हलवा नहीं खा सकते आपको पालक की सब्जी खानी ही पड़ेगी छाछ पीनी ही पड़ेगी तो ये अपने जीवन में कभी मत रखिए ये मुझे पसंद है ये नहीं पसंद है जो है उसे सर आंखों पर क्यों क्योंकि हो सकता है कल को आपको ये भी ना मिले है ना उषा शर्मा जी बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी लिसनर्स को एक बहुत ही अच्छा सीख मिल रहा होगा कि किस तरह से हम अपने जीवन में सोचते हैं कि हमें ऐसा ही होना चाहिए हमें यही करना चाहिए हम मेरी पसंद यही है तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे सामाजिक जीवन में जब हम जीना शुरू करते हैं या समाज में आते हैं तो वो चीज़ें ख़त्म हो जानी चाहिए हमारी पर्सनल चीज़ें हमारे घर तक सीमित हों बाहर उसका प्रजेंटेशन ना हो बहुत ही अच्छा एक उदाहरण के तौर पर आपने समझाया हमें और आशा करता हूँ मुझे तो याद है और हमारे लिसनर्स को भी मैं कहूंगा कि ये चीज़ें जरूर याद रखिए और जब समाज में रहते हैं तो उस अनुकूल अपने आप को समझिए और उसी अनुसार उन चीज़ों को करिए ताकि सभी को भी अच्छा लगे और एक समूह के साथ आगे बढ़ने का खुशी आपको भी मिले बहुत ही अच्छा लग रहा है बहुत ही अच्छी बातें हो रही है और मैं चाहूँगा कुछ स्टोरीज हमें बहुत याद आते हैं उन स्टोरीज से हम सीखते हैं तो आपके जीवन काल में कौन सी ऐसी स्टोरी आपने बच्चों को भी सुनाया होगा देखिए अगर इंसान साहित्य से जुड़ा है तो साहित्य की आ, कई सारी मतलब विधाएं हैं जैसे कविता है कहानी है उपन्यास है आ, यात्रा वर्णन है तो इन सब चीज़ों के माध्यम से जाते गुज़रते मुझे आ, कविता विधा ज़्यादा पसंद है और कविता के माध्यम से कहानी कहने वाले भी बहुत सारे बड़े बड़े कवि हो चुके हैं और जैसे मैं फिल्मों की भी अगर बात करती हूँ तो फिल्मों में सत्य घटनाएँ थोड़ी सी कल्पना में श्रित होकर के जब कोई प्रोड्यूसर अब आप, आपके सामने प्रेजेंट करता है तो आपके दिमाग में वो बात रजिस्टर हो जाती है तो ऐसी कई सारी कहानियाँ हैं जैसे मेरे दिमाग में आज इस वक्त आनंद मठ बंकिम चंद्र जी की उपन्यास की बात में कर रही हूँ तो आनंद मठ उपन्यास भी मैंने पढ़ा और मैंने फिल्म भी देखी फिल्म मुझे इसलिए याद रही कि उसका म्यूजिक बहुत अच्छा रहा और बंकिम चंद्र की जो वंदे मातरम रचना है जो हमारे लिए एक देशभक्ति की प्रेरणा देने वाली रचना है वो मुझे बहुत पसंद आती है बहुत सुंदर कहानी है उसमें कि एक स्त्री पुरुषवेश में जाकर के एक सेना में भर्ती हो जाती है अपने प्रियकर से मिलने की कोशिश करती है तो वो जो कहानी है स्वतंत्रतापूर्वक पूर्व लिखी गई थी उसमें पृथ्वीराज कपूर ने काम किया गीता वाली नाम की मेरी एक बहुत अच्छी फेवरेट एक्ट्रेस उन्होंने किया और मैं बताऊँ रमेश भाई वो मुझे इसलिए पसंद है कि उसमें जयदेव जी का गीत गोविंद केशवा धित मीन शरीरा जय जगदीश हरे ये रचना मुझे इतनी पसंद है कि मैं गाती रहती हूँ और मेरा बेटा कभी कोई ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर आती है कुछ आता है तो भागा भागा माँ आपकी गाने की आपका फिल्म आ रही है आपकी ये रचना बज रही है तो मेरे बच्चे पर भी वो संस्कार हुए क्यों क्योंकि बहुत अच्छी बात है हमने आजादी पा ली लेकिन आजादी के बाद हम क्या कर रहे हैं हम कहाँ स्टैंड हो रहे हैं ये बताने वाला वो एक उपन्यास मेरे जीवन से कभी नहीं हटता और मैं चाहूंगी श्रोताओं की आप भी हमारे भारतीय साहित्यिका पठन करें मनन करें ये इतनी बड़ी सौगात हम लोगों के टैगोर जी हैं शरद चंद्र जी हैं यहाँ पर प्रेमचंद जी हैं मराठी में विवा शिरवाड़कर हैं मानोर जी हैं और इन लोगों इन लोगों को आप ज़रूर पढ़ें आपकी भाषा अच्छी होगी आपका ज्ञान वर्धित होगा आपको देश प्रेम की भावना जरूर मिलेगी इसमें कोई संदेह नहीं केशवाभृत मीन शरीर जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही अच्छा स्टोरी आपने इसके साथ देशभक्ति को जोड़ा और देशभक्ति का जो साहित्य है उन चीज़ों में जो एक रहस्यमय बातें छुपी हुई हैं वीरगाथाएँ छुपी है हुई हैं उनको हमें पढ़ना चाहिए ताकि हमारे जीवन में भी वो शक्ति वो क्षमता आए और हम आज के ज़माने के जो छोटे मोटे मेरे ख्याल से उस समय जो परिस्थितियाँ थी जान से खेलने की थी आज वैसी परिस्थितियाँ नहीं लेकिन यहाँ आज हमें एक मानसिकता से खेलनी पड़ती हैं और हम उन सभी चीज़ों अच्छी तरह से सेट कर सके इसके लिए फिर से हमें उन चीजों को समझना चाहिए और फिर एक नए रूप में हमें अपने आप को स्थापित करते हुए संसार की जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसे फेस करते हुए आगे बढ़ना चाहिए यह बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी लिसनर्स को बहुत ही अच्छा फील हो रहा है और जाते जाते मैं कहूँगा आखिरी में एक छोटा सा मैसेज जरूर हमारे सभी श्रोताओं को दे आप मैसेज देने के लिए मैं बहुत बड़ी नहीं हूँ लेकिन मैं एक चीज़ का आह्वान जरूर करना चाहूँगी कि बस हमारे देश में प्यार बना रहे आपस में प्रेम बना रहे तो ये मीठापन कब आएगा? जब आपकी जबान मीठी होगी कबीर कहते हैं ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए और उनको शीतल करे और आप ही शीतल होए तो अपने वाणी में अपने वचन में मीठापन लाए देखिए चक्कू छुरी से मारने वाले होते हैं लेकिन शब्द से घायल होने वाले भी बहुत लोग होते हैं तो आप अपने शब्दों की तरफ ध्यान दें आप अपनी आवाज़ कर्कश आवाज़ में बोले वाले को देखिए जो कौवा होता है वो किसी को पसंद नहीं आता लेकिन कोयल की आवाज़ उनके सब खुश होते हैं तो ये आप अपने जीवन में छोटी सी बात है बहुत छोटी बात है कोई पैसा नहीं लगता कोई खजाना नहीं लगता कोई आपको खर्च नहीं करना पड़ता केवल मीठा बोलिए बस चलिए बहुत ही प्यारा सा मैसेज आपने दिया उषा शर्मा जी ने और मैं चाहूँगा कि हमारे सभी श्रोता अगर इस वक्त आप सुन रहे हैं और ये मैसेज आप तक पहुँची है तो मैं चाहूँगा कि आज ही से आप इसको ग्रहण कीजिए इसका उपयोग कीजिए मैं कहूँगा कि आप मीठा बोलना शुरू कीजिए तो देखिए कुछ समय के बाद आपका जीवन में आपके दोस्त बढ़ेंगे आपको घर वाले प्यार करने लगेंगे तो कोशिश करके देखिए और हमें ज़रूर बताइएगा मैं इंतज़ार करूंगा आपके मैसेजेस का आपके फ़ोन कॉल्स का और आज का ये शो कैसे लगा इसे भी ज़रूर अपने शब्दों में लिखकर जरूर भेज दीजिए चौरानबे चौरापंद्रह चौरापंद्रह इस नंबर पर तो चलिए उषा जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया विशेष मुलाकात कार्यक्रम में आप आएँ और अपने जीवन से जुड़ी हुई कुछ खास अनुभव हमारे तक सुनाएँ और अच्छा फील कराएँ थैंक यू सो मच बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका मधुबन से मुझे प्रसारित किया तो कहते ना न मधुबन खुशबू देता है तो ये जो खुशबू है चहू और फैले और चलो तो आपने मुझे सुना मुझे झेला उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूं और मैं बहुत छोटी हूं और मैं आपके दिल में बसना चाहती हूं आप आपको मेरा बहुत बहुत प्यार नमस्ते चलिए दोस्तों आज के इस विशेष मुलाकात कार्यक्रम में बस इतना ही आप बने रहिए रेडियो मधुबन के साथ आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 एफएम सुनते रहो मुस्कुराते रहो